संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रोफेसर एस शिवादास के मलयालम बाल साहित्य से लेख बिल्ली पुराण इसका हिंदी भावानुवाद किया है डॉक्टर राणा प्रताप सिंह और, और राकेश, राकेश अदनानिया ने अगर तुम खाली बैठे मक्खियां मार रहे हो, हो तो, तो बेहतर तो है कि, कि किसी बिल्ली को ध्यान से, से देखो, देखो यह एक बिल्ली, बिल्ली प्रेमी की, की नेक सलाह है।, है ऐसा नहीं है कि यह एक बिल्ली प्रेमी की सन की राय है बल्कि बिल्ली का अवलोकन करना समय बिताने का एक बहुत बढ़िया साधन है जानते हो क्यों बिल्ली का अपना एक अलग ही व्यक्तित्व होता है उसको अपने आप पर बहुत गर्व है वह अपने आप को एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मानती है वह अपने आप को किसी का गुलाम नहीं समझती एक पालतू कुत्ता अपने मालिक के प्रति बहुत विनम्र होगा बहुत आज्ञाकारी और स्वामी भक्त होगा लेकिन बिल्ली के बारे में भी ऐसा ही है क्या बिल्ली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ तक कि जब उसे प्यार से कोई सहलाता है तब भी उसके अंदर गुलामी की कोई भावना नहीं आती है थोड़ी सी भी नहीं वह सोचती है कि वह इसी के काबिल है उस बिल्ली पर ध्यान दो जो दूध लेकर आ रही माँ के पीछे पीछे टहलती है उसे उस समय माँ पर कितना लाड़ आता है लेकिन दूध पाते ही उसका सारा ध्यान काफूर हो जाएगा और वह दूध पीने में मस्त हो जाएगी कुत्ता घर के बाहर जमीन पर सोता है उसे रात में सोने के लिए ज्यादा समय भी नहीं मिलता लेकिन बिल्ली को सोने के लिए घर में सबसे आरामदायक जगह मिल जाती है अगर सम्भव हुआ तो वह बिस्तर पर भी सो जाएगी अगर उसे कोई बिस्तर या कुर्सी न मिले तब भी वह ठंड और बारिश से बचने के लिए कोई अच्छी सी जगह खोज ही लेती है उसे सहलाया जाना बहुत अच्छा लगता है ऐसा शायद इसलिए है कि बिल्ली को अपने पुरखों के शान की चिंता है बिल्ली दरअसल शेर और चीते के परिवार से संबंधित है शाही परिवार से। तमाम मौकों पर बिल्ली को विभिन्न मुद्राओं में देखना बहुत दिलचस्प होता है दूध के लिए उसकी बेकरारी की मुद्रा जब वह कंबल के नीचे पड़ी होती है तब उसकी शक्ल काफी भोली भाली सी दिखती है शिकार पकड़ते समय आक्रामक मुद्रा दिखाई देती है ऐसी ही कई तरह की मुद्राएं बिल्ली की देखने को मिल जाएगी आदमी आदि काल से बिल्ली को पालता आया है यह साबित हो चुका है कि भारत मिस्र चीन आदि देशों में 5000 साल से भी अधिक पहले पालतू बिल्लियाँ थीं। इस तरह इन देशों की तमाम भाषाओं की गीतों कविताओं और कथाओं में बिल्ली एक महत्वपूर्ण पात्र है प्राचीन मिस्र में बिल्ली की पूजा की जाती थी उन दिनों मिस्र के अधिकतर लोग खेती करते थे बिल्ली की बुद्धिमता के कारण उनके मन में उसके लिए अपार श्रद्धा थी इसलिए उन्होंने उसकी मूर्ति को मंदिरों में स्थापित किया अपनी पालतू बिल्लियों के लिए उनके मन में बहुत अधिक प्यार था बिल्ली को वे घर के सदस्य की तरह ही मानते थे जब उनकी बिल्ली मर जाती थी तो वे उसकी मम्मी बनाते थे और मकबरा या समाधि भी बनाते थे बहुत से मशहूर लोग बिल्ली प्रेमी थे पैगंबर मोहम्मद साहब उनमें से एक थे एक बार जब वे सजदा कर रहे थे एक बिल्ली उनके ढीले ढाले कुर्ते की बाह में घुसकर सो गई। नमाज, नमाज खत्म, खत्म होने के, के बाद वे बिल्ली की नींद, नींद खराब नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने बाहर जाते समय बड़े ही एहतियात के साथ अपने कुर्ते की बाह काट दी उन्हें अपनी पालतू बिल्ली से इतना प्यार था पैगंबर मोहम्मद के शिष्यों में इमस में बिल्ली के लिए एक अस्पताल बनाया उन्होंने बिल्ली को मारने या तकलीफ देने से रोकने के लिए कानून भी बनाया 18वीं सदी के महान जर्मन साहित्यकार डॉक्टर जॉनसन भी बिल्ली प्रेमी थे कई ऐसी महान हस्तियां भी हैं जिन्हें बिल्ली से चिढ़ है नेपोलियन हालांकि एक महान विजेता था मगर बिल्ली से बहुत डरता था इस तरह बिल्ली की कहानी को हम जितना भी आगे बढ़ाते चले जाएं कम है बिल्ली को बुद्धिमता क्षमता सौंदर्य शक्ति और क्रूरता के प्रतीकों के रूप में देखा जा सकता है यह विभिन्न व्यक्तियों के विचार पर निर्भर करता है जैसा कि कालिदास ने कहा था यह दुनिया अलग अलग विचार के लोगों से भरी पड़ी है इसलिए बिल्ली को लेकर भी सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर एस शिवा के मलयालम बाल साहित्य में से एक लेख बिल्ली पुराण हिंदी भावानुवाद डॉक्टर राणा प्रताप सिंह और राकेश अंदानिया वाचक स्वर भारती परिमल